माँ की बातें स्वामी अरूपानंद एक दिन आठ नौ बजे सुबह का समय होगा माँ अपने कमरे से बाहर आ रही थी एक लड़का आंगन में खड़ा उन्हें अपलक देख रहा था माँ आते आते अचानक लड़के की तरफ लौटी और इसने पूर्वक उसकी हड्डी में हाथ फिरा हंसती हुई मुझसे कहने लगी यह मेरा गणेश है मुझे लगा लड़का कोई भक्त अथवा संबंधी होगा एक दिन सवेरे माँ के कमरे के बरामदे में श्री रामकृष्ण पूथी का पाठ हो रहा था मैं पढ़ रहा था माँ तथा तो और भी दो एक लोग सुन रहे थे विवाह का अंश पढ़ा जा रहा था वहाँ पर माँ को जगन संबोधित कर बहुत प्रशंसा की गई थी माँ उसका थोड़ा सा अंश सुनकर ही उठ गई इसके थोड़ी ही देर पहले मैं उनको माघ महीने के उद्बोधन से पढ़कर सुना रहा था माँ दत्तचित्त होकर सुन रही थी उसमें मास्टर महाशय के श्री श्री रामकृष्ण कथामृत का कुछ अंश प्रकाशित हुआ था वहाँ और कोई नहीं था एक जगह पढ़ा गिरीश एक इच्छा है ठाकुर क्या गिरीश अहेतुकी भक्ति ठाकुर अहेतुकी भक्ति ईश्वर कोटि को होती है जीव कोटि को नहीं मैंने माँ से पूछा माँ जीव कोटि को नहीं होती ईश्वर कोटि को होती है इसका तात्पर्य क्या माँ ईश्वर कोटि पूर्ण काम होता है ना इसीलिए अहेतुक कामना के रहते अहेतुकी भक्ति नहीं होती मैं माँ तुम्हारे ये सब विशेष भक्त लोग और भाई लोग क्या समान हैं मेरे मन का भाव यह था कि जब भाई होकर जन्म लिया है तब ये लोग भी उच्च आधार के तथा अंतरंग होंगे जैसे मठ के महाराज लोग हैं माँ ने इसके उत्तर में ओठों को संकुचित कर ऐसा भाव दर्शाया मानो किसके साथ किसकी तुलना कर दी गई केवल भाई होने से क्या होगा अंतरंग अलग वस्तु है एक दिन सवेरे धान कूटा जा रहा था माँ उसमें सहायता कर रही थी प्रायः रोज ही ऐसा करती मैंने उनसे कहा माँ तुमको इतना परिश्रम क्यों माँ ने कहा बेटा आदर्श के रूप में जो करना होता है उससे बहुत अधिक किया है